संवेद्नाव संवेद्नाव के पंख की, की एक, एक और पेशकश पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है गणतंत्र दिवस पर कविता गणतंत्र भारत का निर्माण हम गणतंत्र भारत के निवासी करते अपनी मनमानी। दुनिया की कोई फिक्र नहीं संविधान है करता पहरेदारी है इतिहास इसका बहुत पुराना संघर्षों का था वो जमाना न थी कुछ करने की आजादी चारों तरफ हो रही थी बस देश की बर्बादी एक तरफ विदेशी हमलों की मार दूसरी तरफ दे रहे थे कुछ अपने ही अपनों को घात पर आजादी के परवानों ने हार नहीं मानी थी विदेशियों से देश को आजाद कराने की ठानी थी एक के बाद एक किए विदेशी शासकों पर घात छोड़ दी अपनी जान की परवाह बस आजाद होने की थी 1857 की की क्रांति आजादी के संघर्ष पहली कहानी थी जो मेरठ कानपुर बरेली झांसी दिल्ली और अवध में लगी चिंगारी थी जिसकी नायिका झांसी की रानी आजादी की दीवानी थी देशभक्ति के रंग में रंगी वो एक मस्तानी थी जिसने देश हित के लिए स्वयं को बलिदान करने की हानी थी उसके साहस और संगठन के नेतृत्व ने अंग्रेजों की नींद उड़ाई थी हरा दिया उसे षडयंत्र रचकर कूटनीति का भयंकर जाल बुनकर मर गई वो पर मरकर भी अमर हो गई। अपने बलिदान के बाद भी अंग्रेजों में खौफ छोड़ गई। उसकी शहादत ने हजारों देशवासियों को नींद से उठाया था, अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक नई सेना के निर्माण को बढ़ाया था फिर तो शुरू हो गया अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष का सिलसिला एक के बाद एक बनता गया वीरों का काफिला। वो वीर मौत के खौफ से भय खाते थे अंग्रेजों को सीधे मैदान में धूल चटाते थे। ईट का जवाब पत्थर से देना उनको आता था अंग्रेजों के बुने हुए जाल में उन्हीं को फसाना बखूबी आता था खोल दिया अंग्रेजों से संघर्ष का दो तरफा मोर्चा अठारह में कर डाली कांग्रेस की स्थापना लाला लाजपत राय तिलक और विपिन चंद्र पाल घोष बोस जैसे अध्यक्षों ने की जिसकी अध्यक्षता इन देशभक्तों ने अपनी चतुराई से अंग्रेजों को राजनीति में उलझाया था उन्हीं के दाव से अपनी मांगों को मनवाया था सत्य अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग को गांधी ने अपनाया था, कांग्रेस के माध्यम से ही उन्होंने जन समर्थन जुटाया था दूसरी तरफ क्रांतिकारियों ने भी अपना मोर्चा लगाया था बिस्मिल अशफाक आजाद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों से देशवासियों का परिचय कराया था अपना सर्वस्व इन्होंने देश पर लुटाया था तब जाकर तब जाकर 1947 में हमने आजादी को पाया था एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है हमने इस आजादी की खातिर न जाने कितने वीरों ने जान गवाई थी देश प्रेम की खातिर निभा गए वो अपना अपना फर्ज फर्ज देकर अपनी जाने। निभाएं हम भी अपना फर्ज आओ आजादी को पहचाने देश प्रेम में डूबे वो न हिंदू न मुस्लिम थे वो भारत के वासी भारत माँ के बेटे थे उन्हीं की तरह देश की सरहद पर हर एक सैनिक अपना फर्ज निभाता है निभातव्य के रास्ते पर खुद को शहीद कर जाता है आओ हम भी देश के सभ्य नागरिक बनें हिंदू मुस्लिम सब छोड़कर मिलजुलकर आगे बढ़ें जातिवाद क्षेत्रवाद आतंकवाद ये देश में फैली बुराई है जिन्हें किसी और ने नहीं देश के नेताओं ने फैलाई है अपनी कमियों को छिपाने को देश को भरमाया है जातिवाद के चक्र में हम सभी को उलझाया है अभी समय है अभी समय है इस भ्रम को तोड़ जाने का सब कुछ छोड़ भारतीय बन देश विकास को करने का यदि फंसे रहे जातिवाद में तो पिछड़ कर रह जाएंगे संसार में अभी समय है अभी समय है उठ जाओ वरना पछताते रह जाओगे समय निकल जाने पर हाथ मलते रह जाओगे भेदभाव को पीछे छोड़ सब हिंदुस्तानी बन जाएं। इस गणतंत्र दिवस पर मिलजुल कर तिरंगा लहराएं इस गणतंत्र दिवस पर मिलजुल कर तिरंगा लहराएं अभी आप सुन रहे थे गणतंत्र दिवस पर कविता गणतंत्र भारत का निर्माण वाच स्वर भारती परिमल